और यकीनन हम उसकी कई जगहों में बातें सुननी बैठा करते थे तो अब जो कोई भी कान लगाता है वो अपने लिए एक चमकदार शोला घाट में पाता है